्यपूज्य सारे शेषेष आसीनमुचिरासने सदे सौम्या नमो नमो गुरु को, गुर को की जे बंदगी सतगुरु कवि साहब की कृपा से आज यह शुभ अवसर मॉरिशस की भूमि में और भक्त परमेश्वर जी के परिवार में आज यह सुंदर अवसर आया और यह सदगुरु कबीर साहेब की बताएगी पूजा विधान जिसकी यह मंगलमय रचना हुई आप सभी संस्कारवान और भक्ति के प्रताप से यह मंगलमय अवसर में भारत भूमि से हमारे साथ मान साहेब पधारे हुए हैं अनेक जगह से मान साहेब आए हैं गुजरात से महान रामेश्वर साहेब जी आए हैं गुजरात से ही मान चेतन साहेब जी आए हैं छत्तीसगढ़ से मान श्री राम साहेब हैं और उसी प्रकार राजस्थान से भक्त आए हैं छत्तीसगढ़ से भक्त आए हैं गुजरात से मान साहेब किसान भक्त आए हैं और आप सभी मोरिशस निवासी सभी मान साहेब यहाँ उपस्थित हैं आप भक्त टेलिविजन इस मंगलमय अवसर का लाभ लेने के लिए भक्त परमेश्वर दास जी के आमंत्रण पर यहां आए यह पूजा जिसके बारे में आप बरसों से इस विधान को जानते के द्वारा महापुरुषों के द्वारा आपने इसकी महिमा इसके महत्व को सुना जब हमारे जीवन यात्रा में हम चलते हैं संसार में आने के बाद तो जो विधान होता है अजीब को चलने का विधान उस विधान को ही मार्ग कहते हैं, वो मार्ग है। एक मार्ग होता है जिससे शरीर की यात्रा की जाती है एक मार्ग वो होता है जिससे जीव की यात्रा होती है। शरीर की यात्रा के लिए इस संसार में बहुत से मार्ग हैं, बहुत से विधान लेकिन इस जीव की यात्रा के लिए बहुत से विधान विधान नहीं और इस जीव की यात्रा के विधान को बताने के लिए ही सदगुरु कबीर साहेब इस जगत में आए क्योंकि उनका वचन है कि हम इस जीव को युगन युगन हम आने चिताए युग युग मैंने सभी युगों में मैं आ करके इस जीव को चेतना दी जागृति दिया कौन सी चेतना कौन सी जागृति एक जागृति हमारे जीवन के साथ चलती है लेकिन दूसरी जागृति जब गुरु से प्राप्त होती है तब चलती इसलिए शायद कहते हैं परो नहीं नाम जन्म अनेक गए एक बार में जागृत धारो शायद ने देखा ये जीव भले कहता है कि मैं जग रहा हूं जीव भले कहता है कि मैं यात्रा कर रहा हूं जीव भले अपने दुख और में निवास कर रहा हूं ऐसा वो कहता है लेकिन जिस संसार में यह जीव है उसका आनंद और उसका दुख और उसका सुख भी एक ही सिक्का के दो पहलू सिक्का है ना सिक्का सिक्का को उलट कर किसी को दो तो उसकी कीमत कम नहीं होती पलट कर भी उसको किसी को दो उसकी कीमत कम नहीं होती है उसकी कीमत कम होती है नहीं होती साहेब कहते हैं जीव इस संसार में आनंद में दिखाई पड़ता है लेकिन उसका आनंद भी इस संसार का ही हिस्सा है क्योंकि वो संसार में ही आनंद को देखता है और संसार में ही रहता है जैसे समुद्र की लहर समुद्र में उठने वाली लहर कितना ही उठे लेकिन जब वो वापस आती है तो कहा जाती है वो समुद्र में ही जाती है समुद्र से बाहर नहीं जाती कि समुद्र में उठने वाली जो लहर है वो समुद्र में ही उठती है और समुद्र में रह जाती है। साहब कहते हैं, ये जीव भी जन्म को प्राप्त करता है संसार में यात्रा करने के लिए लेकिन ये जब जन्म को पूरा करता है तो फिर उसी संसार में रहता है। इसको आगे का विधान मिलता नहीं है। आगे का मार्ग नहीं मिलता है तो सदगुरु कबीर साहब ने उस आगे का विधान आगे का मार्ग देने के लिए इस जगत में साहब का आगमन हुआ क्योंकि इस, इस रहस्य को जाने बिना साहब का मार्ग पकड़ में नहीं आता साहब की पकड़ में नहीं आती ये रहस्य है धर्मदास इसलिए पूजा उपासना तीर्थ व्रत तो करते ही थे नहीं करते थे ऐसी बात नहीं वो करते थे और बहुत करते थे थोड़ा भी नहीं करते थे वो बहुत करते थे लेकिन उसकी पूजा उपासना तीर्थ वो सागर की लहर की तरह होती है, है लहर उठती है और नीचे ही उसी सागर में फिर चली जाती है, विधान ने उसे बताया, तुम जिस पे हो जिस यात्रा पर हो वो इस संसार की यात्रा है संसार का पार की यात्रा नहीं है ये विधान सदगुरु ने बताया साहब के वचनों में बहुत बड़े रहस्य आए हैं क्योंकि साहब कहते हैं अलग निरंजन लखे न कोई बंदे सब ये ये साहब वचन में आया उद्देश्य को दिया अलग निरंजन लख न कोई जब जही बंदे बंदा सब लोहे जिस जिस संसार में तुम बंधे हो तुम जानते हो वो अलग निरंजन है क्योंकि उसकी माया उसकी माया इस संसार में विद्यमान है उसकी माया को तुम पार पा सकते नहीं जब तक उससे ज्यादा ताकत तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक, तक तुम उसका पार पा सकते नहीं क्योंकि वो तो द्वार रोक देता तो सतगुरु की भक्ति साहिब ने जब बताई धर्मदास साहेब को तो सदगुरु की भक्ति से सदगुरु के शब्द से उस शिष्य के पास इस निरंजन की जगत से से पार जाने की ताकत आई और तभी वो सुविधान आगे बढ़ा और इसीलिए सदगुरु की भक्ति प्राप्त करने के बाद धर्मदास साहेब ने इस मार्ग को अपनाया जिस मार्ग को प्राप्त करके पाठ रोज करते कबीर जन मन जाय पुकारी धर्म राय दरबार और लगे न नंका ये जो विधान सदगुरु ने बताया उस मार्ग का विधान था और उस मार्ग के विधान को जान करके ही शिष्य ने सदगुरु की भक्ति का का मार्ग पे लाया और ये पूरा ये पूरा विधान जो विधान है धर्मदास साहब की परंपरा का विधान है ये उसी भक्ति का और उस भक्ति के विधान में ही ये शब्द की भूमिका है इसलिए साहेब शिष्य को शब्द को पहले समझना चाहिए बहुत सार शब्द मत लीजिए कहे कबीर शब्द जहा सारीवन सो जी तो ये ये सारे शब्द का भेद गुरु से धर्मदास साहेब ने प्राप्त किया और प्राप्त करके ही उन्होंने इस जगत में इस मार्ग को साहेब से पाया और इस मार्ग के पूरे रहस्य को अपने हंसों को जिज्ञासुओं को प्रेमियों को उन्होंने दिया और ये बड़ा कठिन था इसलिए भी कठिन था कि सत्य का मार्ग पर चलना ये सब के बस की बात नहीं होती है क्योंकि सत्य के मार्ग पर तो अटल विश्वास से खड़ा रहना पड़ता है अटल विश्वास से खड़ा रहना पड़ता है आदि व्याधि उपाधि शरीर ये सब नासत जबरत कबीर साहब के मार्ग पर टिका जो हंस है उसके जीवन से आदि उपाधि है, है। और इन तीन तापों की ताकत से यह जीव बाहर जा पाए ये ताकत तो उसमें आनी चाहिए सदगुरु ने कहा ये दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है इस ताप से बाहर जाने की ताकत जिस शिष्य में तभी तो वो बाहर जाएगा और इससे यदि उसकी ताकत नहीं है तो वो बाहर जा सकता नहीं तब कहते चौरासी पाव पर अटको आए अब की पासा ना पड़े तो फिर चौरासी जाए अब की पासा नहीं पड़ता है तो यह जीव फिर चौरासी में चला जाता है तो ये विधान सदगुरु ने शब्द का विधान बताया और उस शब्द के विधान को लाखों में एक एक एक दो नहीं लाखों में कोई एक जीव एक को ये विधान प्राप्त तो। और उस लाखों अंशों के विधान को किसी ने क्योंकि रास्ता कितना कितना कठिन है तो शायद कहते हैं मन को मन पाए, प्रभु पाए। इसी तरह से ये कठिन है जैसे चढ़त पर आपन भार धरे से ऊपर सुरदर पर लाए या विधि मन को लगाए मन को लगाए प्रभु तो इस विधान पर कोई मन को लगा सके ऐसा कोई हंस है ऐसा कोशिश उसको वो द्वार दिखता है स्पष्ट शब्दों में ने कहा कि यह को वो द्वार द्वार दिखता है जिस द्वार से यह जीव जो है अलग निरंजन की इस इस संसार की माया से वो बाहर चला जाता है उस वेद को देने के लिए सदगुरु इस संसार में आए ऐसा ऐसा उपदेश ऐसा संदेश इस संसार में इन गुरुजनों ने महापुरुषों ने हमारी पीढ़ी को दी हमारी पीढ़ी थी कोई कोई हंसों को दिया भवजल में बहु का ग्रह कोई कोई हंस हमारे कबीर धर्मदास से ही हे उतारो हे ये ये भवजल है भवजल में बहु का ग्रह कोई कोई करंस कोई कोई हंस है? करने, करने है उसको हंस कहाता और ऐसा ही हंस जो मनुष्य में है जो सदगुरु के वचन को नीर छीर के विवेक करके ग्रहण करता है वही अटल उस मार्ग पर रहता है और वही सदगुरु के मार्ग का अधिकारी होता है तो ये जो भक्ति भक्ति पूजा उपासना और साधना ये मार्ग है कोई भी शिष्य हो कोई भी साधक है उसके ये मार्ग होते हैं भक्ति पूजा उपासना साधना तो वो धारा एक होनी चाहिए वो धारा एक होनी चाहिए और एक धारा जब होती है तो शिष्य उस एक धारा की ताकत से ही उस विधान को प्राप्त करता है तो ये सदगुरु कबीर साहब इस जगत में आता है, युग युग ऐसा ही नहीं कि साहेब कलयुग में ही आए साहेब सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में आए सतयुग में सतसुप्रित नाम से त्रेता में उमेंद्र नाम से दिया। तो ऐसे ही इस जगत में चाहे वो मौर्य टापू हो फ़िजी टापू हो सूर्य टापू हो जितने टापू पर जो सदगुरु के हंस भक्त पहुंचे उन ने इस शब्द की ताकत लेकर गए और उस शब्द की ताकत से इस जीव को भी वो शब्द का भेद और शब्द को इसलिए हम कहते हैं न गुरु पं लागू दी जन्म जन्म का सोयल बनवा दे सक शब्द जगा दिए दीजिए खा पंला वो कौन से नाम को लखाने का संदेह थे क्योंकि उस नाम को लखने लखोगे तभी जागृति आएगी उस मार्ग की जागृति नहीं आएगी जब तक उस उस शब्द को गुरु से हम लगते नहीं नहीं तब तक मार्ग की नहीं आती है और उसकी पकड़ भी पैदा नहीं ऐसा सतगुरु के शब्द को सुनकर शिष्य के हृदय में उदाहरण आती धारा का खाई जाती है और तब वो है साधु पक्का होके खेल और कच्चा सरसों पेड़ के एक खरी बयान आते कच्चे सरसों राई को यदि काट कर किसान घर ले आए तो उसका कुछ भी बनता नहीं ना तो उसका तेल बनेगा ना न खी बनेगी उधर का रहता पैर तो वो तो माया में रखता है और आधा पैर माया से बाहर रखता है तो ना तो माया को छोड़ पाता है और ना बाहर जा पाता है तो साहब कहते हैं साधु जो साधक है वो पक्का होकर चलता है और जो पक्का होकर चलता है वही ये पूरे मुकाम को पाता है पूरे विधान को पाता है तो इस सदगुरु ने जो विधान बताया इस विधान का ये रहस्य और इस विधान के रहस्य को सुनकर जानकर जो हंस इस मार्ग पर चलता है वो पक्का साहेब सिर्ष और उस पक्के साहेब के ऊपर ही सदगुरु का वरद हस्त होता है सिर पर साहेब राखी चलिए माए कहे उस में, में उसी शब्द का बेट लेकर आए उसी का विधान लेकर आए और आज इस परंपरा के आते आते आते आते, आते, आते आज भी यहाँ के महान साहेब प्रेमी जन सदगुरु के शब्दों में उन उस मुकाम को देखते हैं अनुभव करते हैं तभी उसकी लगन लगी रहती और यदि वो मुकाम दिखाई नहीं पड़ता है तो लगन तुम्हारी लगी ही नहीं वो तुरंत टूट जाएगी क्योंकि साहब तो कहते हैं लगन लगी सत लोग सुकृत मन भाव सुफल मनोरथ हो तो मंगल ये लगन जिसकी लगन सतलोग के लिए लगती है उसी की उसी के मनोरथ मनोरथ सफल सफल होते सफल नहीं होते नहीं तो लगन लगती है किसकी जो शब्द धारा पर रहता है उसकी। तो ये पूरा विधान शब्द की धारा का विधान है और ये पूजा भी शब्द का विधान है ये शब्द के विधान से चलता है शब्द का विधान और पूजा का महत्व एक साथ चलता है तो इसलिए ये में आज हमारी यात्रा के इस क्रम में भक्त श्री परमेश्वर जी उनके परिवार के संकल्प के या सत्संग का दर्शन आपको मिला जापल दर्शन संत की और तापल की परिहार जिस पर हमें संतों का दर्शन होता है हमारा भाव धन्य हो जाता है क्योंकि तत्न मनोवृत्ति साक्षी पूजा इतना ही तुम पैसा खर्च कर लो मन की वृत्ति को एक सेकंड के लिए भी यदि तुम सात्विक बना देते हो तो वो गुरु कृपा से ही बनती है कोई कोई विधान नहीं है उसको मन को एक सेकंड के लिए सात्विक बनाने जगत में सब विधान है जगत के साथ सब विधान तुम उपस्थित कर सकते हो लेकिन मन को एक सेकंड के लिए तुम सात्विक बना दो तो वो सदगुरु और संतों के दर्शन और वचन से सात्विक होता है दूसरा कोई नहीं तो कहते है, जा पल संत की ता पल की बलिहार जिस पल संत का दर्शन होता है गुरु का दर्शन होता है मन एक सेकंड के लिए सात्विक हो जाता है पवित्र हो जाता है स्वाति बूंद एक बुंद गिरता है तो पपिया का प्यास जाता है ऐसे ही संत के दर्शन से साधक का मन सेकंड के लिए हो जाता है को करता है और वही उसके आनंद को द्वार को खोल देता है तो एक क्षण के दर्शन तो ये विधान सदगुरु ने इस जगत में लाया और आप सब आपके परिवार आपके इष्ट मित्र सभी संबंधियों को संत महापुरुषों का बहुत बहुत आशीर्वाद की बहुत बहुत कृपा की भक्ति आपके जीवन में बनी रहे ऐसे मंगल कामना करते हैं बोलो सदगुरु कबीर जय जय जय करुणा सुख साहिबाम